जो परमात्मा का स्वरूप है सच्चनारायण परमात्मा का जो स्वरूप है वो बुद्धि के समझ में आ जाता है शुद्ध सुख बुद्धि के समझ में आ, आ जाता है तो, है तो वास्तव के बीच में वो अलक्ष किंतु तो बुद्धि के साथ समझ रखने वाला नक्षत्र के साथ में समझ रखने वाला जो निर्विशेष जो ब्रह्म का स्वरूप है बुद्धि से मिले हुआ बुद्धि विशिष्ट ब्रम का जो स्वरूप है वो बुद्धि के द्वारा समझ में आ जाता है तो उसे वो तो लक्ष्य बना करके ध्येय बना करके उसका ध्यान किया जाए तो यहाँ सच्चिदान ब्रह्म तो ध्येय है जो बुद्धि के द्वारा जाना गया जिसको हमने जे कहा वो ज्ञ है वो ही ध्येय है को ही जानने में आने वाला जो ब्रह्म का स्वरूप है उस गेय को ही ध्यय बना कर के और उसका ध्यान किया जाए तो यहाँ बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा का ध्यान किया जाता है और ध्यान करने वाला चेतन जो है उच्च कोटि का साधक है ध्यान करने वाला जो है सो कोटि को का साधक है बुद्धि से उसका ध्यान किया जाता है इस वास्ते जाता ध्यान ध्यय में परमात्मा तो वो ध्य और बुद्धि ध्यान के स्थान के वहां साधक जो है वो जाता है इस प्रकार से त्रिपुट हुई जाता ध्यान ध्यय इस प्रकार से ध्यान करते करते केवल ध्यय जो वस्तु है सच्चिदानंद ब्रह्म वही रह जाता है और बुद्धि जो है और ध्याता जो साधक जो है ये दोनों ध्यय के मद्रुप हो जाते माने बुद्धि जो है परमात्मा का ध्यान करते करते परमात्मा के स्वरूप में एक हो जाती है सच्चिदानंद जो ब्रह्म है उसका ध्यान करते करते बुद्धि ब्रह्म हो जाती है उसको कहते हैं तदबुद्ध है मन तदरूप ही होगी बुद्धि जिनकी तो बुद्धि तद्रूप हो जाती है बुद्धि तद्रूप हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या रहता है एक ब्रह्म ही रहता है उस ब्रह्म को समझो कि अर्थमात्र कहते हैं वो ब्रह्म जो शब्द है और उस ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है वो ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म का स्वरूप ही है तो ब्रह्म का स्वरूप ही रह जाता है और साधक जो है उसकी उस ब्रह्म के स्वरूप में जाकर के स्थिति हो जाती है अपना अलग स्वरूप सा नहीं दिखता एकता हो जाती है एकता होकर के ब्रह्म के स्वरूप में उसकी स्थिति रहती है उसको कहते तनिष्ठा उस ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी होगी निष्ठावान स्थिति तो ऐसे ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति हो जाती है वो अलग दिखता नहीं किन्तु तो ब्रह्म के स्वरूप में उसकी स्थिति है और बुद्धि भी उसके साथ में है तो बुद्धि के साथ नहीं रहने से तो उस ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति होती नहीं फिर तो समझो कि जैसे घड़े के फूटने से घड़े का आकाश महाकाश में एक ही हो जाए अलग रह नहीं सके घड़ो ही एक प्रकार से उसे उस आकाश जो है घटा घटाकाश उसको प्रफेक्ट करे स्वास्थ्य उसे परमात्मा के स्वरूप में इसकी जाकर स्थिति हो जाती है एकता से हो जाती है तो उसको कहते हैं तन कि उस परमात्मा के स्वरूप में जिनकी होगी स्थिति उस स्थिति के बीच के मां ब्रह्म को जो स्वरूप है और जो नाम है और ज्ञान है ये तीन पदार्थ रहते हैं महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह सविकल्प समाधि है शब्द अर्थ और ज्ञान से शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से जो समाधि होती है उसको सह विकल्प समाधि कहते हैं इस समाधि का नाम तथस्थ समाधि है तत्व ब्रह्म उस ब्रह्म के स्वरूप में जो स्थिति हुई है एक प्रकार से उसी को तो तो पर कहते हैं प्रकरण ब्रह्म का है इस वास्ते ब्रह्म विषय की जो समाधि की बात कही जाती है शब्द अर्थ और ज्ञान ब्रह्म का जो नाम है ये शब्द है और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो अर्थ है और ब्रह्म का जो ज्ञान है यहां ज्ञान है तो ब्रह्म का नाम और ब्रह्म का स्वरूप और ब्रह्म का ज्ञान ये ब्रह्म विषय की समझ की तीन भेद है इस से इसको सविक्र समाधि कहते हैं इसके बाद के बीच के मां जब निर्विकल समाधि होती है तो उसको कहते हैं तत्परायणा तन निष्ठा तत्परायणा फिर ये तीनों विकल्प नहीं रहते केवल एक ब्रह्म ही रह जाता है अगर ब्रह्म ही जिसका परम आयन है या स्थान है तो उसकी स्थिति उस साधक की स्थिति जो है जो उसमें जो स्थिति थी फिर उसके बाद में उसको निर्विकल समाधि कहते हैं इसी को महर्षि पंजली जो है तदंजनता तद कहते हैं माने तदरूपता कि वो उसके रूप में एक हो जाता है मिल जाता है ब्रह्म ही बन जाता है जैसे ब्रह्म हो युग होती ब्रम वि हो जाता है तो वो साधक जो है ब्रह्म के बीच में उसे तद्रूप हो गया पर तुम तो उसमें निष्ठा होकर के वो फिर तद्रूप हो गया तो इस प्रकार के साधन करने वाले उस ब्रह्म के मां ब्रह्म रूप हो जाते हैं बहुत से ऐसे हुए हैं इस वास्ते यहाँ तत्परायणा ये बहुवचन से दिया गया और समझाने के लिए उसे को एक वचन करके मैं कह रहा हूं तो गच्छ पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धत कलमशाह ज्ञान निर्धत कलमशाह पुरुषा इस ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा का जो ज्ञान है ब्रह्म का जो ज्ञान है उसी को एक प्रकार से आत्मा का ज्ञान को ब्रह्म का ज्ञान को वास्तविक ज्ञान को तो परमात्मा का जो यथार्थ जो ज्ञान है उस ज्ञान से ती जिनके सब पाप धुल गए यानी जिन पुरुषों के बहुवचन है जिन पुरुषों के जो सब पाप धुल गए हैं पाप क्या कि मल विक्षेप आवरण आदि जितने जो दोष हैं वही पाप वे ज्ञान से शुद्ध हुए पुरुष ज्ञान से जो मल विक्षेप आवरण से रहित हुए पुरुष है ज्ञान के द्वारा वे निष्पाप हुए पुरुष अपनरावृति को प्राप्त होते हैं अपनरावृत्ति को कहते हैं परम गति को जाकर के वापिस आवे वो तो एक गति और जाकर के वापिस नहीं आवे वो है परम गति तो वे ब्रह्म को प्राप्त होने के बाद फिर लौट करके वापिस नहीं आते जो ब्रह्म बन जाते हैं परमात्मा ही बन जाते हैं वे तो परमात्मा ही हो गए ब्रह्म ही हो गयी फिर वहां में दृष्टि न सृष्टि इसलिए ये कहा जा सकता है समझाने के लिए फिर उनकी दृष्टि में सृष्टि नहीं है संसार नहीं है जब जब निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त हो जावे, तो निर्विशेष ब्रह्म के बीच में संसार का अतंत अभाव है वहाँ संसार है ही नहीं वहाँ तो परमात्मा ही है वहाँ तो ब्रह्म ही है भावरूप जो है सो परमात्मा ही है उसको किसी प्रकार से कहना नहीं बनता कि वो कैसा है कैसा जो परमात्मा है सो परमात्मा आप अपने जाने ही है कि कैसा हो उसको दूसरा कोई जान नहीं सकता तो साक्षात जो ब्रह्म का जो उत्कृति का जो स्वरूप है साक्षात ब्रह्म का जो निर्विशेष जो स्वरूप है जिसको हम सतचितान के नाम से कहते हैं ऐसा जो ब्रह्म का जो स्वरूप है उसको वह प्राप्त हो जाता है ये जो कहा जाता है कि उस ब्रह्म के स्वरूप को ब्रह्म ही जानता है समझाने के लिए ब्रह्म का स्वरूप और फिर ब्रह्म उसको जाना ऐसी बात नहीं है ब्रह्म चेतन स्वरूप है ये जो कहना है ये एक प्रकार से बहुत दूर के भाव को बतलाना है और चेतन कहना जड़ की अपेक्षा है ये तो वह अपने कोई जड़ पदार्थ नहीं हो तो फिर चेतन किसका तो वो जो ब्रह्म का जो स्वरूप है सो एक प्रकार से समझू कि एक आनंद ही आनंद है और उस आनंद का कोई अन्न कोई ज्ञाता नहीं इस वास्तव उसको विज्ञान आनंद कहते हैं इसीलिए उसको सप्तम ज्ञान तम ब्रह्म ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म जो है सो सत्स्वरूप है तो कोई मिथ्या पदार्थ नहीं तो सत तो अपेक्षाकृति सत्स का उच्चारण है तो समझाने के लिए यह है यहाँ ऐसी बात नहीं कि वो सत्य कोई अलग चीज और चेतन कोई अलग चीज हो आनंद कोई अलग चीज हो ऐसी बात नहीं वो तो जो ब्रह्म जो आनंद जो है इस लौकिक आनंद से विलक्षण है इस वास्ते उसको चेतन कहते हैं ये जड़ आनंद है इसका ज्ञाता दूसरा है, इस वास्ते इसको जड़ आनंद कहते हैं वो केवल एक प्रकार से आनंद ही आनंद है उस आनंद का कोई दूसरे किसी वो ज्ञान हो नहीं सकता वो अलग है वो अचिंत है किंतु वो जड़ नहीं है यह बात समझाने के वास्ते कहते है वो चेतन है उसका सदा ही भाव है इसी वास्ते उसको सत कहते हैं किंतु कोई सत अलग कोई पदार्थ नहीं परमात्मा का जो घुणापणा है इस बात को समझाने के लिए उस उसको कहा जाता है और उसमें कोई अलग कोई चीज नहीं है तो ज्ञानी जो महात्मा जो पुरुष होते हैं उनके भीतर के बीच के बाद जिसको हम जीवात्मा कहते हैं वह तो उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है परमात्मा में एक हो जाता है परमात्मा में मिल जाता है यूं कहो कि परमात्मा ही बन जाता है उसमें जो आत्मा है वो तो परमात्मा में एक हो जावे परमात्मा ही बन जावे अपनी दृष्टि से जैसे घड़े के फूटने से कहा जाओ घड़े का आकाश महाकाश में मिल गया तो ये अपने दृष्टि से कहना है अरे आकाश की दृष्टि से तो आकाश घड़े का आकाश कोई उस आकाश से पहला भी अलग नहीं था पहला मिले हुआ ही था इसलिए ये बात कही जाती है कि परमात्मा की जो प्राप्ति है तो so, कोई अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं होती है वो तो परमात्मा की प्राप्ति तो पहले से ही है अज्ञान के कारण से एक प्रकार से सुन लो कि इस बात को ये ब्रष्टि चेतन जीवात्मा समझता नहीं है अज्ञान के कारण से उसी को अज्ञान को अविद्या कहते हैं तो उस अविद्या का नाश हो जाता है और अविद्या ही इसकी ये जीव संज्ञा है शरीर से संबंध है विद्या के नाश से समझो कि सबका नाश हो जाता है और उस विद्या का नाश होता है विद्या से ज्ञान से जिसको हमने ब्रह्म ज्ञान कहा आत्म ज्ञान कहा तो उस ब्रह्म ज्ञान से थी अज्ञान का नाश हो जाता है ज्ञान और ज्ञान दोनों एक प्रकार से थी माया के समझो की दो स्वरूप है विद्या ये विद्या को ज्ञान और ज्ञान तो वह जो ज्ञान है उस ज्ञान से ज्ञान का नाश होकर के ज्ञान भी स्वतः शांत हो जाता है फिर नहीं न ज्ञान है ना अज्ञान है केवल एक आनंद में परमात्मा ही है चिन्ह में परमात्मा ही है वो चेतना है वही आनंद है आनंद वही चेतन है उसके स्वार्थ कुछ भी नहीं रहता तो ज्ञान होने के उत्तरकार के मां जो ज्ञानी महात्मा जो पुरुष है उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल जाती है परमात्मा ही वो ज्ञानी है सो परमात्मा ही बन जाता है तो वास्तव के बीच के मां परमात्मा ही ज्ञानी है या ज्ञानी है सो परमात्मा ही हो जाता है तब उसका जो शरीर है और उसके शरीर के माँ मन बुद्धि भी है अंतकरण भी है शरीर के बीच के मां मन बुद्धि के और अंतकरण क्या है कि जैसे मन है बुद्धि है अहंकार है खास ये तीन भेद है कोई कोई तो मन के भी दो भेद कर लेते हैं कि चित्त और मन तो समझना चाहिए कि यह अंतकरण करने से ये सब बातें उसके अंतर्गत आ जाती है तो उस अंतकरण के मां अंतकरण सहित संसार का अतंत भाव एकदम प्रत्यक्ष की जो है प्रत्यक्ष की माफक और जो देश का है इसका भी अतंत भाव है ऐसी प्रतीति उसको एकदम प्रत्यक्ष है, है और सचित आनंद परमात्मा के स्वरूप का जो वर्णन किया गया वो भावरूप से उसके मां एकदम प्रत्यक्ष है उसके अनुभव के बीच में उसका जो अनुभव है वो परमाण है वेद और से, उस मापुषों का अनुभव ही तो है सत चिता परमात्मा का जो स्वरूप है जिसको हम कहते हैं कि बुद्धिग्राज्यम वो उस बुद्धि के मां वो भाव आता है यूं कहिए कि जैसे आकाश है अगर वो अनंत है असीम है अगर एक आईने के अंदर हम उसका प्रतिबिंब ले तो वास्तव में आकाश का प्रतिबिंब आ नहीं सकता तो किसी अंश का प्रतिबिंब सा आता है किसी अंश का प्रतिबिंब सा आता है तो यहां आकाश की जो समझना चाहिए घन ब्रह्म को और आयने की जो समझना चाहिए शुद्ध हुई जो उस महात्मा की बुद्धि को और उस बुद्धि के भितर के बीच के मां जो भगवान का जो भाव है उस बुद्धि के मां जो परमात्मा के स्वरूप का जो अनुभव है वो प्रतिबिंब के स्थान है मैं यानी जैसा एक आयन में आकाश का प्रतिबिंब आता है इसी प्रकार से उस ज्ञानी महात्मा के अंतकरण के बीच के मां यानी बुद्धि के बीच के मां शुद्ध हुई बुद्धि के माँ सतान सत घन परमात्मा का जो एक भाव आता है वो बुद्धि से मिले हुआ परमात्मा का भाव है इसी वास्ते उसको बुद्धि ग्रहण कर सकती है तो वो एक प्रकार से ती प्रतिबिंब सा है तो असली जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो तो बिंबस्थानी जो आकाश है जैसे आकाश एक प्रकाश से तीर्थ आकाश का जो असली स्वरूप इस तरह से परमात्मा का जो असली स्वरूप वन सच्चिदानंद परमात्मा का जो वास्तविक जो स्वरूप है वो तो आई ही नहीं सकता आकाश का सगले आकाश का तो प्रतिबिंब नहीं आ सकता तो आकाश तो आयने में आई ख सके जैसे आयने के अंतर्गत आकाश नहीं आ सकता है वो आकाश का सगले का प्रतिबिंब भी नहीं आ सकता है किसी एक अंश का प्रतिबिंब सा आता है इसी प्रकार से ब्रह्म जो परमात्मा है वो परमात्मा तो बुद्धि में आई नहीं सकता समा नहीं सकता परमात्मा के किसी एक अंश का बुद्धि के माँ प्रतिबिंब सा आता है इससे समझना चाहिए कि वो बीमस्थानी परमात्मा का कैसा शुभ हो है तो ज्ञानी महात्मा पुरुषों के हृदय के भीतर में जो एक बुद्धि के मां जो अनुभव है वो एकदम प्रत्यक्ष की माफक है वो सबसे बढ़कर के प्रत्यक्ष है इस वास्ते उसको हम नित्य कहते हैं सत्य कहते हैं तो वो जो उसमें जो भाव है एक प्रकार से उस शत परमात्मा का भाव है वो परमात्मा का जो भाव है वो महात्मा वाणी के द्वारा कहता है और वाणी के द्वारा जो कहता है उसकी जो बाणी है वो वेद जिसे ब्रह्मा और क्या ब्रह्मा महात्मा है महापुरुष है, है उनकी वाणी वेद है तो ब्रह्मा में उसमें समझो की उसमें फर्क क्या है वास्तव के बीच के माँ ब्रह्मा भी ब्रह्म ज्ञानी है वो भी ब्रह्म ज्ञानी है तो ब्रह्म जो परमात्मा का जो स्वरूप है उसका अनुभव जो ब्रह्मा के अंतकरण में जैसा आता है तो उसके अंतकरण में आता है कोई फर्क तो है ही नहीं ब्रह्मा का जो अंतकरण वो समस्ती है जीव का जो अंतकरण वो दृष्टि है इतना ही फर्क है किंतु वास्तव के भीतरी भी के बीच के माँ ब्रह्मा के अंतकरण के माँ भी वो सचिद परमात्मा का जो स्वरूप है आ नहीं सकता समस्ती बुद्धि के माँ भी वो समा नहीं सकता उसका प्रतिबिंब भी ऐसा नहीं आ सकता क्योंकि आकाश का ही प्रतिबिंब नहीं आ सकता है तो ब्रह्म का प्रतिबिंब कैसा आ सकता है आकाश के भी एक हिंसा का आता है तो उसके माँ एक हिंसा का सा आता है, ऐसी प्रतीति होती है वास्तव के माँ ब्रह्म का कोई अंश नहीं कोई विभाग नहीं होता आकाश की जो भी विभाग नहीं होता विभाग तो आकाश का भी नहीं होता किंतु उसका विभाग तो आकाश की जो भी नहीं हो सकता क्योंकि आकाश जड है वो चेतन है और चेतन का इस प्रकार से विभाग सा प्रतीत होता है विभाग होता नहीं तो ज्ञानी जो महात्मा जो पुरुष है उनके हृदय के बीच मा, के मां उसके अंतकरण के मां अंतकरण सहित सारी संसार का एकदम प्रत्यक्ष की माँ अभाव है अभाव है भाव सा का अभिप्राय यह है कि वास्तव के बीच के मां भाव ही नहीं तो भाव क्या है ही नहीं वास्तव के बीच के मां तो अतंत भाव है एकदम प्रत्यक्ष जैसे आकाश के मां नेत्रों के दोष से हम लोगों को जो त्रिव्रे से दिखते हैं तो वो त्रिव्रे आकाश में है ही नहीं उसका अपंत भाव है आकाश में पूछा जा रहा है आकाश तो जड़ है किंतु आकाश यदि चेतन हो तो यही कहेगा कि मेरे मन तो कोई त्रिवर है ही नहीं तो वे त्रिव्र आकाश में नहीं है तो आकाश के मां नेत्रों के दो से दिखते नेत्रों में वो दोष है आकाश में दिखता है तो योगियों की होती है किंतु वह पुरुष तो समझो कि योगियों से भी बढ़ करके है उसने रितम्बरा प्रज्ञा से तीवी प्रज्ञा और विशेष ऊंचा दृष्टि की होती है तमरा प्रज्ञा तक भी संसार के संस्कार रहते हैं तो तशापि निरोध सर्व निरोध आत्म निर्वीज समाधि उन संस्कारों के भी निरोध होने पर सब संस्कारों का निरोध हो जाता है तब निर्वीज समाधि हो जाती हैं वहां संसार का बीज भी नहीं रहता है तो परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद उसमें कोई संस्कार संसार के नहीं रहते हैं किसमें उसकी आत्मा में उसकी आत्मा का सम नहीं रहता योग के सिद्धांत में तो सम का विच्छेद बताया जाता है कि संसार से उसका शब्द विच्छेद हो जाता है ज्ञान के सिद्धांत के मा संसार का अपंत अभाव बतलाया जाता है उस महात्मा में माने ज्ञानी की आत्मा में संसार का अपंत अभाव है क्योंकि ज्ञानी की आत्मा तो ब्रह्म है ब्रह्म संसार का अपंत अभाव है तो वहाँ संसार का अपंत अभाव है यह जो संसार की बात मैं जो कही है कि उस ज्ञानी का जो शरीर है शरीर का जो अंतकरण है उसमें जो प्रतिति है वो बात में आपको बतलाई ज्ञानी के अंतकरण के बीच में, का तो का तो में, के अंतकर में तो संसार का तो प्रत्यक्ष की माफिया को प्रत्यक्ष ही संसार का तो अपंत भाव है उस ज्ञानी के हृदय में ज्ञानी के अंतकरण में अंतकरण सहित संसार का अपंत भाव है जिस संसार में हमको ये देश काल प्रतीत होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान ये काल और ये लम्बा चौड़ा आकाश आदि देश ये जो प्रतीत होता है ये संसार के अंतर्गत ही है तो इनके सहित और अंतकर्ण के सहित एकदम समझो कि आपने इसका अतंत भाव सा प्रतीत होता है इसका एकदम यूं कहो चाहे अतंता भाव है ये प्रतीत होता है की जैसे मैंने उदाहरण दिया की आकाश के बीच के मत जो है फिर भी जो दिखते है किंतु वह है नहीं उनका वहाँ अपंत भाव है आकाश में त्रिवुणों का अतंत भाव है इसी प्रकार स्थिति प्रतीत होते हुए भी उनका अपंत भाव कहा जाता है इसी प्रकार उसे महात्मा के हृदय के बीच में संसार की आकृति प्रतीत होता है वहाँ भी उसका अपंत भाव है जैसे आकाश के बीच के वहाँ उन त्रिव्रो का अतंत भाव है और आकाश का एकदम भाव है हम लोगों को ये प्रतीत होता है की आकाश है आकाश का तो एकदम भाव आकाश में प्रतीत होने वाले त्रिगुणों का अतंत भाव इसी प्रकार से थी संसार की प्रतीति होता हुआ तो संसार का तो अतं भाव और आकाश स्थानीय जो परमात्मा है उसका प्रत्यक्ष भाव एकदम प्रत्यक्ष उसका उड़ापणा भाव तो वह विज्ञानानंद जो परमात्मा है उसका तो भाव और संसार का अपंत भाव उस ज्ञानी यानी महात्मा पुरुषों के हृदय के बीच के संसार का अभाव और उस विज्ञान ब्रह्म का भाव ये दोनों बात एकदम प्रत्यक्ष से एकदम वहाँ देखी जाती है जैसे सुन जो की आकाश में प्रतीत होने वाले त्रिवरे या यूं कहिए कि जाड़े जो नेत्रों के दोष से प्रतीत होते हैं और हम लोग प्रत्यक्ष समझते हैं कि यहाँ पर इन त्रिवरों का अतंत है और आकाश का भाव है आकाश का तो होना पड़ा आकाश का तो भाव का जैसे अभाव हम लोगों को जैसे प्रतीत होता है ऐसे ज्ञानी महात्मा के अंत के माँ संसार का तो अतंत अभाव और परमात्मा का भाव तो ये ज्ञानी के हृदय की बात संक्षेप से आपको कह दी नारायण नारायण नारायण श्रीम नारायण नारायण आनंदमय आनंदमय आनंदमय पूरणान न पाराण शांतान घनान न चलान ध्रुवाण निन बोधस्रूपान ज्ञानस्रूपान आनंदीयान आनंदीयान शांति शांति शांति निराकार का ध्यान तथा जीवन मुक्त पुरुषों के हृदय का भाव के विषय में यह व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोविंदा के द्वारा आज मित्र महावधि अष्टमी संबद्ध 2011 हजार ग्यारह प्रातः काल छह बजे श्री राम रिग्दास जी परशुराम की कोठी वृन्दावन दमंडी में दिया गया